महाभारत आश्वेधिपर्व पंचविशोध्या चातुर्होम यज्ञ का वर्णन ब्राह्मण उवाच अुदारहतीमीतिहास पुरातन चातुर्होत्र विधान सेधान इधम ब्राह्मण ने कहा प्रिय इसी विषय में चार होताओं से युक्त यज्ञ का जैसा विधान है उसको बताने वाले इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं भद्रे सबके विधि विधान का उपदेश किया जाता है तुम मेरे मुख से इस अद्भुत रहस्य को सुनो करणम कर्म करता चोक्ष चतर एते ते होता रोज हृदम जगध भावनी कर्ण कर्म कर्ता और मोक्ष ये चार होता है जिनके द्वारा यह संपूर्ण जगत आवृद्ध है हेतु नाम श्रोत्र च पंचम मनोबुद्धिस्प्त विज्ञे गुणहेतव इनके जो हेतु हैं उन्हें युक्तियों द्वारा सिद्ध किया जाता है वह संपूर्ण रूप से सुनो घ्राण अर्थात नाधिका जिह्वा नेत्र त्वचा पाँचवा काम तथा मन और बुद्धि ये सात कारण कारणरूप हेतु गुणम जानने चाहिए च गंधोरसर्शम मंत्यम बोह्यम सप्तः कर्म हेतव गंधरसूप शब्द पांचवा स्पर्श था मंतव्य और बोधव्य ये सात विषय कर्म रूप हेतु हैं धाता ध्राता दृष्टा मंत्रा चित्ञे वाला खाने वाला देखने वाला बोलने वाला पांचवा सुनने वाला तथा मनन करने वाला और निश्चयात्मक बोध प्राप्त करने वाला ये सात कर्ता रूप हेतु है स्वगुणम भक्ति ते गुणवंत शुभा शुभम अहम चांद गुण्ता सप्त मोक्ष ये प्राण आदि इंद्रियां गुणवान है अतः अपने शुभा शुभ विश्व रूप गुणों को उपभोग करती है मैं निर्गुण और अनंत हूँ इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है यह समझ लेने पर ये सातों घ्राण आदि मोक्ष के हेतु होते हैं विदुषा बुद्धिमान स्व संस्थानम यथा विधि गुणा से देवता भूत भुंजते हवि ही विभिन्न विषयों का अनुभव करने वाले विद्वानों के घ्राण आदि अपने अपने स्थान को विधिपूर्वक जानते हैं और देवता रूप होकर तदा भविष्य का भोग करते हैं अदन्न्यो विद्वान्मत्वपद्य आत्माची अन्न मम ते नौपहनते अज्ञानी पुरुष अन्न भोजन करते समय उसके प्रति ममत्व से युक्त हो जाता है इसी प्रकार जो अपने लिए भोजन पकाता है वह भी ममत्व दोष से बारा जाता है अभक्ष भक्षण चद्यपान हिम सचात हंसित पुन वह अभक्ष भक्षण और बद्यपान जैसे दुर्व्यसनों को भी अपना लेता है जो उसके लिए घातक होते हैं वह भक्षण के द्वारा उस अन्य की हत्या करता है और उसकी हत्या करके वह स्वयं भी उसके द्वारा मारा जाता है अंताखण्ड विदिद्वान पुनर्जन ईश्वर न नचान न जायते तस्म सूक्ष्मों नाम जो विद्वान इस अन्न को खाता है अर्थात अन्न से उपलक्षित समस्त प्रपंच को अपने आप में लीन कर देता है वह ईश्वर सर्वसमर्थ होकर पुनः अन्न आदि का जनक होता है उस अन्न से उस विद्वान पुरुष में कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म दोष भी नहीं उत्पन्न होता मनसा गम्यते यच्च्च्च्च्चवाचा निगद्यतेत्रेण शूयते यच्चुषा यच्च दृश्यते स्पर्शेन स्पृश्यच घाणी न घाते चेत मन संयभ्य हविष गुणवत्कोम दिव्यते शरीरक जो मन से अवगत होता है वाणी द्वारा जिसका कथन होता है जिसे कान से सुना और आँख से देखा जाता है जिसको त्वचा से छुआ और ढांचिका से सूंघा जाता है उन मंतव्य आदि छहों विषय रूपी भविष्यों का मन आदि छहों इंद्रियों के संयम पूर्वक अपने आप में होम करना चाहिए उस होम के अधिष्ठान भूत गुणवान पावक रूप परमात्मा मेरे तन मन के भीतर प्रकाशित हो रहे हैं योगी अज्ञ प्रवृत्तों में ज्ञान ही प्रदो प्रदोद्भव प्राण स्त्रोत्रोपाणशास्त्र सर्वत्याग सुदक्षिण मैंने योग रूपी यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ कर दिया है इस यज्ञ का उद्भव ज्ञान रूपी अग्नि को प्रकाशित करने वाला है इसमें प्राण ही स्तोत्र है अपान शास्त्र है और सर्वस्व का त्याग ही उत्तम दक्षिणा है कर्ता हूमंता ब्रह्मात्मा हूता भूतस्तु कृतस्तुति प्रसा तत्सर्गो दक्षिणा कर्ता माने अहंकार हनुमता मन और आत्मा अर्थात बुद्धि ये तीनों ब्रह्मरू खूब रूप होकर क्रमस होता और उद्गाता है सत्य भाषण ही प्रशासता का शस्त्र है और अपवर्ग अर्थात मोक्ष ही उस यज्ञ की दक्षिणा है ऋतस्ताप्य संसंति नारायणभिदोचना नारायणाय य देवाजयिंदुन पुरा नारायण को जानने वाले पुरुष इस योग यज्ञ के प्रमाण में ऋचाओं का भी उल्लेख करते हैं पूर्व काल में भगवान नारायण देव की प्राप्ति के लिए भक्त पुरुषों ने इंद्रिय रूपी पशुओं को अपने अधीन किया था तत्साम गायंते तत्चाहुर्ण्य दर्शनम देव नारायणीरु निबोधतम् निबोधतम प्राप्ति हो जाने पर परमानंद से परिपूर्ण हुए सिद्ध पुरुष जो सामगान करते हैं उसका दृष्टान्त तैत्रीय उपनिषद के विद्वान एतत् साम गायन न्य इत्यादि मंत्रों के रूप में उपस्थित करते हैं घेरु तुम उस सर्वात्मा भगवान नारायण देव का ज्ञान प्राप्त करो इत महाभारती आश्वेदिकवड़ी अनुगीता परवड़ी ब्राह्मण पंचविंशो अध्यायः इस प्रकार से महाभारत आश्वेधिक पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में ब्राह्मण गीता विषयक पच्चीसवा अध्याय पूरा हुआ